बचपन के दिन भुला न देना हो बचपन के दिन भुला न देना आज हंसे कल रुला न देना आज हंसे कल रुला न देना हो बचपन के दिन भुला न देना लंबे हैं जीवन के रसते आओ चलें हम गाते हंसते लंबे हैं जीवन के रसते आओ चलें हम गाते हंसते गाते हंसते आ, आ दूर देश महल बनाए प्यार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब चलिए आज हम लोग चलेंगे एक नए शहर की तरफ मगर उसके पहले देखिए क्या हो रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से ये जो धुन पहचान का मामला है ना ये एकदम आखिर में चला जाता है तो वहाँ तक बहुत से हमारे मतलब जो सुनने वाले है वो वहाँ तक शायद ना पहुँच पाते हो या वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता हो तो अब बार हमने तय किया कि ये धुन पहचान एकदम शुरू में लगा देते हैं यार तो देखिए बात यह है कि पिछली बार हम हाँ, पिछले हफ़्ते का गाना वो तो भाई साहब बहुत ही मशहूर और मरूफ गाना था जिसमें कि अपने दिल की आह निकाल के रख दी गई थी आह निकाल के क्या कोई रख सकता है भाई? अरे आह निकाल के तूफान रखा जा सकता है। है है। खुद से ना कोई निकालता है। वो तो निकलती रहती है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। यानी कि आप देखिए साहब इन भाई साहब की तो आह भी तूफान थी और यहाँ हम लोग <laughs> हैदराबाद शहर में बैठे हुए मानसून के तूफान का इंतज़ार कर रहे हैं मौसम विभाग वाले हर हफ्ते कहते हैं कि बस इस हफ्ते मूसलाधार पानी और तूफ़ान आने वाला है हम लोग साहब बाहर नज़रें टिकाए हुए हैं न तो पानी आता है न तूफ़ान आता है मगर उन भाई साहब की आहें जो है वो तूफ़ान में बदल गई हैं चलिए साहब कोई बात नहीं उनकी आहों को तूफ़ान में बदलने देते हैं और आज की धुन आपके सामने ले आते हैं ठीक तो है साहब तो पहचानिएगा इस धुन को हमारी बातें सुनते सुनते इस धुन की याद रखिएगा क्योंकि आपको ये धुन पहचान के बतानी है एक आपको छोटा सा हिंट दे दूं ये धुन बहुत ही मशहूर और मरूफ संगीतमय फिल्म से है और चलिए तो अब ये तो आप पहचान लेंगे कि कौन गाने सा है भी सब एक गाने बहुत अच्छे थे गाने बहुत अच्छे थे मतलब है। आ, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने तो चलिए साहब अब आज के शहर की बात करते हैं देखिए साहब आज मैं आपसे जिस शहर की बात करने वाला हूँ ना उसका नाम अब बदल गया है मगर मेरी नज़रों में वो नाम वही है जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ ये नहीं कह रहा हूँ कि नाम बदल गया गलत है सही है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मगर मेरी जो यादें हैं ना वो इलाहाबाद नाम से ही हैं आपने नाम बता दिया शहर का <laughs> नहीं तो नाम तो बताना ही था ना बगैर नाम बताए कैसे मैं शहर के बारे में बात करता अच्छा आपको सच बताऊँ मुझे इलाहाबाद में रहने का कभी अवसर नहीं मिला मगर इलाहाबाद जाने का बहुत बार मौका मिला हम लोग जो बनारस में रहते थे और जो बनारस में मतलब यूँ कहा जाए कॉम्पिटिशन देने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेना थोड़ा उसके इच्छुक थे तो उन लोगों के लिए इलाहाबाद एक तरह का आ, समझ लीजिए तीर्थस्थल टाइप का था क्योंकि जो भी परीक्षा होती थी चाहे यूपीएससी की हो या यूपीपीएससी की हो या कभी कभी तो मतलब विचित्र प्रकार के जो Uh, क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर भी बनारस के बजाय इलाहाबाद को सेंटर uh, बनाते थे विचित्र से आपका क्या मतलब है वही? नहीं नहीं विचित्र मतलब नहीं? उस जमाने में जो जैसे uh, मतलब आईटीआई हुआ HAL हुआ हाँ. तो ये भी प्रेफर करते थे कि बनारस के बजाय इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद के अलावा भी सेंटर होते थे मगर इलाहाबाद जरूर सेंटर होता था जी, याद है लोग कहते थे कि अगर इलाहाबाद के किसी कॉलेज में झूठों को नाम लिखवा लिया तो आई नहीं तो आईपीएस तो बन ही जाएंगे या अलाइड सर्विसेज में तो आ ही जाएंगे <laughs> वो ठप्पा लगना लग हाँ नहीं साहब नहीं वो इलाहाबाद का पढ़ने का ठप्पा हाँ। लगता था और उस जमाने की बात जब आपसे बता रहा हूँ उस जमाने में कहा यह जाता था कि अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हाँ। और ए एन झा तथा ये दो हॉस्टल हुआ करते थे जो सड़क के एक इस पार और एक उस पार हुआ करता था अच्छा। उसमें कहा यह जाता है कि उन दोनों हॉस्टल्स में पढ़ने का कंपटीशन होता था जैसे कि मतलब यह होता था कि भाई कितने इस हॉस्टल से इस साल हिस्सा लाइए कितने उस हॉस्टल से हुए और साहब वहाँ पर एक और परंपरा थी हाँ। हालांकि वो परंपरा बहुत शोभनीय तो नहीं है मगर है बताना ज़रूर चाहूँगा वो परंपरा थी गालियों के कंपटीशन की भाई साहब ऐसी बढ़िया गालियाँ वो छत पर चढ़कर गर्मी के दिनों में ये कहा जाता है कि छत पर चढ़कर ऐसी इनोवेटिव टाइप की गालियाँ दी जाती थी एक दूसरे को आ, एक हम आपको कोई तो दुश्मनी नहीं होती अरे रुक भाई अरे कोई मगर, दुश्मनी नहीं होती थी मगर गालियों का अब वा, तो हाँ, बोलिए आप क्या बोल रही है आप तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस झा या उस झा हॉस्टल अरे रहे भाई हम नहीं आप तो इतनी जबरदस्त गालियां देते थे यार तो अगर हम उस हॉस्टल में गए होते तो और कॉम्पिटिशन में जीतते या ना जीतते इस तरह के कंपटीशन में जरूर हीरो बन गए होते होते हम तो तो तो तो भाग गए कोई बात नहीं साहब चलिए के के बारे बारे में में धीरे-धीरे करके आपको पता तो चल गया ना हमारी क्षमताओं तो इलाहाबाद हमारे लिए इलाहाबाद जाना और आना यह एक बड़ी परंपरा थी अब आपको इलाहाबाद से संबंधित पहले तो कुछ घटनाएं बता दू इलाहाबाद में हमारे एक रिश्तेदार रहा करते थे और उन रिश्तेदार की पत्नी यानी कि हमारी जो मतलब रिश्तेदार हम इसलिए बता रहे हैं कि वो हमारे मौसा जी थे और मैंने जब भी उनको देखा तो बेहद बीमार हाल में देखा उनके पांच बेटे थे और उन पांच में से तीन वहाँ रहते थे उस समय जो बड़े थे वो बाहर जा चुके थे मगर तीन शायद वहाँ पर थे तीन या चार जो कि सभी के सभी एक को छोड़ करके सभी विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां कर रहे थे अच्छा। तो याद एग्जाम दे रहे थे हमारे मौसा जी रहा करते थे पार्क स्ट्रीट नाम की सड़क पर मुझको आज भी याद है कि उनका घर बहुत अच्छा था मतलब एक कोठी टाइप का था और उसके बाहर एक बड़ा सा मैदान था उस मैदान का इस्तेमाल बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए करते थे और उसके सामने एक पार्क था एल्फ्रेड पार्क बोलते थे उसको मेरे ख्याल से अब शायद वो आई डोंट नो कंपनी बाग कहलाता हो भैया मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि एल्फ्रेड पार्क के ही वो जगह थी जहाँ पर कि स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद को हमारे किसी के मतब खुफिया ख़बर देने पर उनको गोली मारी गई थी तो सब ये इलाहाबाद के बारे में मुझे एक याद है तो उनके घर हम अक्सर जाया करते थे और रुकते थे क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए उनके घर में रुका करते थे मगर एक दो तीन बार के बाद मुझे लगता है कि उसके बाद हम एक कोई एक कोई यूपी गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस था गेस्ट हाउस मतलब वो जो टूरिस्ट बंगलो टाइप का होता है उसमें तीस रुपये रोज़ पर कमरा मिलता था वो सिविल लाइन्स बस अड्डे के पास हुआ करता था यानी कि हाँ बहुत कन्वीनियंट था सिविल लाइन्स बस अड्डे हाँ। उसके बाद वो टूरिस्ट बंगलो और वहाँ से पैदल पाँच सात मिनट के रास्ते पर आप सिविल लाइन्स चौराहे पर पहुँच सकते थे तो साहब हम बाद में उसमें रुकने लगे थे तीस रुपए रोज़ का एक कमरा मिलता था तो नॉर्मली हम लोग दो लोग जाते थे और दो दिन के लिए वो कमरा लिया जाता था तो मुझे पता नहीं पिताजी कैसे इंतज़ाम करते थे मगर वो कमरा हमको मिल जाता था वहाँ पर साहब दो बातें थी एक तो मुझे याद है कि वहाँ पर एग करी और रोटी खाने में मिलती थी तो वो हम बहुत मज़े में खाया करते थे दूसरी याद है कि इलाहाबाद के सिविल लाइंस में यानी कि जो बहुत ही पौश इलाका उस समय माना जाता था उसमें एक थोड़ा पीछे की तरफ एक सिनेमा हॉल था और उस सिनेमा हॉल के बगल में एक भोजनालय था तो साहब उस भोजनालय में आपको एक या डेढ़ रुपए में खाना मिलता था खाना मतलब चार रोटी और सब्जी या दाल या कढ़ी तो आप मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज ले सकते थे और अगर कहीं आपने दो चीजें ले ली तो आपको चावल यानी उस दूसरी चीज का दाम लगता था मगर तब चावल फ्री मिलता था तो साहब दिन का खाना वहां खाया जाता था रात का खाना यहां खाया जाता था अच्छा ये तो एक बात हुई मैं कई बार उसमें रुका हूं मैं इसलिए आपको बता रहा हूं वहां से अब, अ, मतलब जब जाते थे तो उस जमाने में की माफ कीजिएगा कोई ब्रेक आ गया तो हाँ मैं बताइए रहा था कि उस समय ऐसे तो पढ़ने का माहौल रहता था मगर अक्सर ऐसा हो जाता था कि शाम के वक्त आ, कमरे में बैठने का दिल नहीं करता था तो साहब निकल जाते थे और आपको बता दें बगल में वो बस था हम सिविल लाइंस की तरफ नहीं जाते थे क्योंकि सिविल लाइंस की तरफ जाने की हमारी औकात नहीं तो साहब वो बस अड्डे पर चले जाते थे और साहब वो सिविल लाइन्स का बस अड्डा उस जमाने में बनारस से ज्यादा हाँ। आ, अच्छा खूबसूरत था अब हाँ, आप समझ हाँ, सकते हैं हाँ, वो जो शाम को आपका कमरे में रुकने का मन नहीं लगने वाली बात है वो भी समझ सकते हैं ओके थैंक यू हाँ। तो चलिए साहब हमारी पत्नी तो समझ गई <laughs> आशा है आप लोग भी समझ गए होंगे तो साहब खैर थोड़ी देर वहाँ जाते थे एक प्याला चाय एक सिगरेट ऐसा उसके बाद वापस कमरे में आ जाते थे अच्छा तो मैंने आपसे कहा कि इलाहाबाद की ये तो रहने की बात हो गई इलाहाबाद में रिक्शे उस जमाने में थोड़े मुश्किल से मिलते थे तो मुझे आज भी याद है कि वहां से और यूपीएससी हॉल तक अक्सर पैदल जाते थे अब देखिए मुझे डिस्टेंस तो याद नहीं क्योंकि उस जमाने में डिस्टेंस का मतलब नहीं था या तो आप पैदल चलते या रिक्शे पर चलते तो पैदल चलने में थकने का कॉन्सेप्ट तो कभी था नहीं जैसे आज कहते हैं ना साहब बुढ़ापा आ गया है तो भैया पैदल चलते थक जाते हैं उस जमाने में थकते थकते नहीं थे और साहब हम तो हमेशा से जब से मतलब पढ़ना शुरू किया उस जमाने से वो एक थैला लटकाने के आदि हैं तो इसलिए हमें कुछ सामान लेकर चलने की भी बात नहीं होती थी तो साहब खैर तो इस तरह से यूपीएससी हॉल तक पैदल चले जाते थे मगर इलाहाबाद जो था वो एक और भी वजह से मशहूर है यानी कि प्रयागराज यानी प्रयाग के नाम से वहाँ पर लोग बोलते हैं संगम है और गंगा जी है तो साहब हमें इत्तेफाक से ऐसा था कि चूँकि हमारी धार्मिक भावनाएं बड़ी दबी खुचली सी हैं तो हमें वो संगम जाने का कभी मतलब ना तो इच्छा हुई और ना कभी हमें जाने का अवसर मिला उस समय में इस महाकुम्भ हुआ सुना सुनने वाले लगता है लग, सब, लग, लगभग सभी लोग आए होंगे हाँ भाई वो हो आए होंगे हम हम आप हम तो उस समय समय की बात कर रहे हैं जिस समय के हमें हमारी ये धार्मिक भावनाएं दबी कुचली भावनाओं ने हमें संगम जाने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया अच्छा साहब अब आपको बताएं हमने आपसे बताया कि इलाहाबाद जाना हमारे लिए बड़ा मतलब बड़ा रोचक समय होता था क्यों क्योंकि इलाहाबाद जाने के दो तरीके थे एक तो यह था कि साहब आप बस से जा सकते हैं तो हालांकि इलाहाबाद बनारस से कुल एक सौ किलोमीटर था मगर बस में तकरीबन चार से पांच घंटे लगा करते थे ऐसा क्यों साहब ऐसा क्यों ये तो हम नहीं बता नहीं। सकते सड़क खराब थी क्या याद है कुछ? सड़कें भी खराब थी और सच बात तो ये है कि मुझे लगता है बसें भी थोड़ी धीमी ही चलती थी या रुकती ज्यादा थी चलती कम थी एक बात दूसरी बात ये कि ट्रेन से जाना बहुत मजेदार अनुभव होता था क्योंकि छोटी लाइन की ट्रेन आ, होती थी और साहब छोटी लाइन की ट्रेन आठ दस बारह स्टेशन होते थे बीच में बीच में एक स्टेशन ऐसा पड़ता था जो ठीक बीचों बीच में था यानी कि वो उस स्टेशन का जो रोड साइड नाम है वो तो गोपीगंज था उस स्टेशन का नाम शायद माधो सिंह था अच्छा, तो साहब माधो सिंह स्टेशन पे पकौड़ी और चाय वाह क्या चीज़ मिलती थी साहब तो वो पकौड़ी और चाय जो थी वो मज़े में खाया करते थे और साहब जाते थे अच्छा एक इसके ट्रेन की एक घटना आपको बताते हैं वो थोड़ा सा बाद में पहले आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद में हमारे पिताजी भी पोस्टेड रहे हैं तो पिताजी के पास भी एक दो बार हमको जाने का अवसर मिला है तो वो पहले तो शायद किसी घर में रहते थे उनके मतलब जहाँ वो रहते थे वो एक मकान था उनके मकान के बगल वाले घर में कोई टीआर सिंह साहब नाम के व्यक्ति रहा करते थे जो कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स में काम करते थे मुझे पता नहीं क्या थे वो मगर कुछ उच्चाधिकारी थे तो उन्होंने एक आध बार कहा भी कि भाई बच्चों बच्चे आए हैं तो इनको हम कोई फिल्म वगैरह दिखा दें तो शायद उस वक्त एग्ज़ाम या पढ़ने की बात थी तो हम गए नहीं अच्छा दूसरी बार जब था तो पिताजी एक कमरे में रहते थे मतलब उन्होंने एक कमरा ले रखा था हाँ। तो आज भी मेरे दिमाग में जब ये बात आती है कोई कहता है कि साहब मैं कमरा ले रहता हूँ हाँ। तो मुझे पिताजी का वो कमरा याद आता है जहाँ पर कि वो कमरा किसी मकान का बाहरी हिस्सा था हाँ। और उस बाहरी हिस्से वाले कमरे में एक बाथरूम अटैच्ड था हाँ। और उसी कमरे में एक पलंग पड़ा हुआ था तो बस वो वहीं रहा करते थे उनकी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी होती थी हाँ। उस कमरे के ये मुझे याद है साहब अच्छा उसके बाद आपको बता दूं कि ए, मैंने आपसे कहा ना यात्राओं का सिलसिला यात्राओं के सिलसिले में भाई साहब मज़े की बात यह है कि एक बार हम अपने दोस्त के साथ जा रहे थे इलाहाबाद और हम लोगों को वो सिविल सर्विसज़ एग्ज़ाम यानी उस ज़माने में जिसको आई कहते हैं वो एग्ज़ाम था और उसके कुछ कम्पलसरी पेपर्स जो थे वो कंटिन्यूएशन में थे तीन चार पाँच दिन के लिए साहब उस साल हमने क्या कि... मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि मैं अक्सर अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेता था जो कि बहुत बड़ी गलती है अब आज आप मुझे उसको सुधारने के लिए मत कहिएगा उस ज़माने में भी दोस्तों ने कहा मगर मैंने मैं क्या करता था एक साल एक सब्जेक्ट लेता था और जब उस सब्जेक्ट से मन भर जाता था तो अगले साल दूसरा सब्जेक्ट ले लेता था तो इस तरह से हुआ ये कि उस साल मैंने पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी ये दो सब्जेक्ट लिए थे तो साहब पॉलिटिकल साइंस में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था और मैं एमए भी कर रहा था पॉलिटिकल साइंस में और मतलब चूंकि मैंने किया था उसके बाद फिर एमबीए करने चला गया मगर मुझे एमए का मतलब जो पढ़ा था उसका बड़ा मज़ेदार यादें थीं साहब सोशियोलॉजी मैंने नया नया पढ़ना शुरू किया था तो सोशियोलॉजी का भी बहुत सी बातें दिमाग में घूमती रहती थी अब साहब क्या हुआ कि हमारे साथ जो ट्रेन में हमारे दोस्त जा रहे थे उन्होंने कहा यार ये इंटरनेशनल रिलेशन्स में एक चीज़ है कोल्ड वॉर तो उस कोल्ड वॉर के बारे में क्या तुम्हें कुछ आता है अरे हमने कहा यार कोल्ड वॉर के बारे में तो हमें सब कुछ आता है बस भाई साहब हमने साहब जो था उनको कोल्ड वॉर पे भाषण देना शुरू किया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने से बातें शुरू हुई हालांकि उसके पहले के ज़माने की बातें भी करनी चाहिए थी मगर खैर वो नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने से बातें शुरू की और करते करते इलाहाबाद स्टेशन आ गया यानी उस समय इलाहाबाद का वो स्टेशन छोटी लाइन का जहाँ पर कि वो गाड़ी रुका करती थी छोटी लाइन की उसको कहते थे रामबाग अच्छा। तो सब रामबाग स्टेशन आ गया और तब जाके हमारा भाषण खत्म हुआ इस यात्रा में लगभग ढाई से तीन घंटे या शायद चार घंटे लगे होंगे बीच में आधे पौने घंटे के लिए कुछ और भी गपशप की होगी मगर ज्यादातर समय इसी कोल्ड वॉर पे गुजर गया खैर साहब बात खत्म हो गई आपकी बात बीच में रोक रहे हैं और लोग भी आ गए होंगे सुनने नहीं मुझे लगता नहीं मुझे याद भी नहीं है कि और लोग आ गए या नहीं हाँ, मगर सब स्टूडेंट्स हाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही थे हुँ. तो खैर साहब वहाँ पर जब हम उतर गए उसके बाद अगले दिन उस ज़माने में सिविल सर्विस यानी आईएएस के लिए एक पेपर होता था एसए का हाँ. पूरा मतलब 150 नंबर का पेपर था वो जितना जनरल इंग्लिश 150 नंबर का था जनरल नॉलेज 150 नंबर का था और ये पेपर भी 150 नंबर का था सब उस पेपर में एक टॉपिक आ गया चूजिंग बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर आज की तारीख में हाँ। तो मैं जानता हूं कि ये टॉपिक क्या है यानी शायद कोल्ड वॉर ही एक्सप्लेन करना था मगर साहब उस समय नामालूम मेरे दिमाग में क्यों आया कि मुझे लगा यह पूछ रहा है कि किसी आदमी को यूएसए में रहना चाहिए या यूएसएसआर में रहना चाहिए हाँ हाँ। मैंने साहब सोशियोलॉजिकल व्यू प्वाइंट से कम्युनिस्टिक सोसाइटी और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के गुण दोषों का विवेचन कर दिया खैर तो जैसा कि आप जानते हैं चूंकि मैं भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर हुआ तो ये तो पक्की बात है कि आईएएस तो नहीं हुआ।, हुआ मगर कैसे नहीं हुआ यह जानने की जरूरत आपको है जिसमें उस यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है वो इसलिए कि जब वो रिजल्ट आया तो उस दोस्त को कितने नंबर मिले उसकी बात तो जाने दीजिए मगर मुझे जिंदगी में पहली बार शून्य मिला था जीरो जीरो हाँ। बाकी सारे पेपर्स में मुझे रफली मतलब सब्जेक्ट पेपर्स में शायद पचास परसेंट नंबर थे और इसमें कंपलसरी पेपर्स में मुझे जनरल नॉलेज में याद है कि शायद मेरे छियानवे नंबर थे यानी डेढ़ सौ में छियानवे जो कि कहा जाता है कि काफी अच्छे नंबर माने जाते हैं उसके बाद इंग्लिश में शायद बानवे नंबर थे मगर खैर साहब तो फिर अब तो मतलब शून्य पाना बहुत सौभाग्य की बात थी क्योंकि वो मेरे जीवन में एक ऐतिहासिक घटना बन गई और उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा लेसन यानी कि एक बहुत ही अच्छा पाठ भी पढ़ा दिया कि भैया ज़रा सोच समझ के बातें किया करो खैर तो साहब एक तो ये घटना है उस यात्रा से संबंधित अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बसों में चार पाँच घंटे लगते थे तो भैया वो चार पाँच घंटे हमें बहुत बुरे लगते थे इसलिए हम बस में नहीं जाते थे ट्रेन में ही जाते थे अब आपको एक बात और बताएं भाई साहब उस ट्रेन में ना एक बार हम आ रहे थे और यही ऐसा ही कोई एग्ज़ाम दे कर के अरे साहब खिड़की के पास ओ हो, हो हो पता चला जो बैठी थी वो पॉलिटिकल साइंस जानती थी देखिए मैं नाम तो नहीं लूँगा मगर बाद में पता चला कि वो पोलिटिकल साइंस विभाग में बी में ही वो प्रोफेसर यानी कि बाद में कालांतर में प्रोफेसर हुई मगर उस समय वो लेक्चरर की नौकरी ज्वाइन करने जा रही थी भाई साहब मैं वास्तव में आंखें फटी की फटी रह गई थी मेरी मेरी ही क्या यार उस डब्बे में जो आधे लोग बैठे थे वो उनकी अच्छा आपको बताएं साहब उसी समय उसी यात्रा के दौरान ना उस यात्रा नहीं मतलब जिसमें उनको देखा वो यात्रा नहीं मगर ऐसी ही किसी यात्रा के दौरान आ, मुझे चार्म्स यानी चार मीनार नाम की सिगरेट चार मीनार का ना साहब जो फिल्टर वर्जन था उसका नाम था चार्म्स आहाहा क्या सिगरेट होती थी बहुत ही बढ़िया वो पीने का मौका मिला अच्छा अब आपको बता दूँ एक बात और इलाहाबाद में बाद में मुझे एक बार जाने का अवसर मिला जबकि मैं संगम में भी गया वो अवसर था जबकि हमारे ससुर जी का अस्थि विसर्जन बहुत ही दुखद अवसर और उस समय हमारे साथ में हमारे एक मतलब और भी लोग गए थे जो कि भक्ति भाव में और दुख में डूबे हुए थे साहब इस कदर नीचता वहां पर लोगों ने की यानी जो पंडित थे जो नाव वाले थे आप विश्वास नहीं कर सकते हैं व्यवहार का निम्नतम स्तर अगर मैंने देखा तो वो वहां पर देखा अच्छा? और मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ हाँ। कि मैं उसका पार्ट था जो कि जिनको कि ये साथ में ये हो रहा था मगर चूंकि हमारे साथ में जो व्यक्ति थे वो वास्तव में दुख और मतलब इतना डूबे हुए थे कि उन्होंने इस पर ज़रा भी ऑब्जेक्शन नहीं किया और जो वो कहते गए वो करते गए मतलब लोग लालच लालच नहीं उसको लालच नहीं कहेंगे उसको नोच खसोट कहेंगे मैं इसीलिए जब कोई मुझसे कहता है कि साहब हम कुंभ में गए और यहाँ गए और वहाँ गए तो मुझे लगता है कि आप खुद नौचवाने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो खैर साहब <laughs> इलाहाबाद की और भी घटनाएं हैं हमारे एक मित्र थे जिनके साथ में हम एक बार आईएएस का ही एग्ज़ाम देने गए वो शायद हमारा अंतिम अवसर था जब हम गए थे तो उस समय जब गए तो ये हुआ कि भाई उन्होंने पता उनके कोई जान पहचान के पुलिस वाले थे तो उन्होंने पता लगा लिया कि सेंटर में उनकी सीट किस कमरे में पड़ेगी तो वहाँ पर गए फिर हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं मदद? ये सब हाँ एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत क्योंकि अंतिम चांस था ना आखिरी मौका था तो उस ज़माने में तो वो वो भी हमने वो भी एक याद है मेरी तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद की मेरी यादें मेरी ज़िंदगी के परिणामों से बहुत जुड़ी हुई है इसीलिए मैंने तय किया हाँ। कि मैं इलाहाबाद शहर के बारे में बताऊंगा वैसे आपको एक बात और भी बताऊं हाँ। इलाहाबाद शहर के ऊपर एक बहुत ही सुंदर किताब है जिसका नाम है गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती धर्म के लिखी हुई किताब है उस किताब की शुरुआत ही है हाँ। कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई निष्कासित मतलब ऐसा ही कुछ कहा गया है मैं एग्जैक्टली exactly धर्मवीर भारती जी के शब्दों को तो नहीं कह सकता मगर उन्होंने उसमें कहा है कि इलाहाबाद शहर का नगर देवता अवश्य ही कोई निष्कासित गंधर्व हो तो ऐसा कहकर उन्होंने इलाहाबाद शहर की एक ऐसी ड्रीमी पिक्चर बनाई फिर यह भी कहा जाता है कि इलाहाबाद शहर उस जमाने में कहा जाता था कि रिटायर्ड लोगों का शहर है बड़ी बड़ी कोठियां बड़े बड़े मैदान और सब खाली पड़े हुए क्योंकि इलाहाबाद शहर में सिर्फ रिटायर्ड लोग बसे हुए थे या लड़के जो एग्जाम देने के लिए आते थे या पढ़ाई, पढ़ाई करने आ, के लिए आते, आते थे हाँ एक बात और बताऊं साहब आपको इलाहाबाद से एक जुड़ी हुई एक याद और भी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी में मेरा एडमिशन बी से पहले हो गया था तो मैं एक क्या दो दिन के लिए बनारस से इलाहाबाद गया भी था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और गया वहाँ पर पढ़ा तो नहीं क्योंकि इसी बीच में बनारस में एडमिशन हो गया इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन छोड़ दिया परंतु शायद अगर वहाँ गया होता तो ज़िंदगी किसी और पटरी पर होती मगर चलिए कोई बात नहीं होम सिकनेस घर का प्यार उसने हमको रोक दिया अब ये भी बता दूँ कि वहाँ पर एक बहुत बढ़िया लेसन भी मिला था जब हम वहाँ पर बी में एडमिशन लेकर के पहले दिन प्रैक्टिकल uh, के कमरे में बैठे तो साहब वहाँ पर जो भी टीचर आए या इंस्ट्रक्टर या जो भी आए डेमॉन्स्ट्रेटर आए उन्होंने कहा कि आप सब लोग पहले ये बताइए कि आपके नंबर कितने कितने थे है. तो साहब हर एक ने बताना शुरू किया हमने भी बताए उन्होंने कहा कि और आप लोग अपने अपने स्कूल कॉलेज में हुँ. बहुत अच्छे छात्रों में गिने जाते होंगे हाँ साहब बात तो बिल्कुल सही थी उन्होंने कहा और वहाँ पर आपको बहुत सम्मान भी मिलता होगा क्योंकि आप लोग अच्छे छात्र थे हमने कहा हाँ साहब बात तो सही है सभी लोगों ने कहा उन्होंने कहा मगर ये समझ लीजिए यहाँ पर आप सब एक भीड़ हैं और यहाँ पर आपको वैसा ही सम्मान पाने के लिए फिर से प्रयास करना ये एक ऐसा पाठ था ना जो कि बहुत कम सुनने को मिलता है मगर खैर हमको सुनने को मिला और हम आभारी हैं उन सज्जन के जिन्होंने ये बताया कि सफलता तो कोई स्थान नहीं है आ, टेकन फॉर ग्रांटेड बराबर आ, क्योंकि सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता है आपको याद है जब चिंकी का इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था आहा? तो चंद्रशेखर भैया की पत्नी विजू ने हमसे क्या कहा था उन्होंने कहा था कि नीमा बी केयरफुल टेल चिंकी एडमिशन हो जाना एक बात है मगर इंजीनियरिंग में भी पास होने के लिए लगातार शी विल है वेरी हार्ड और हमने ये बात चिंकी को बता दी थी कि बेटा आंटी ने ऐसा कहा है ध्यान रखना कि तुम स्लिप ना कर जाओ और एडमिशन हो गया और खुश हो गए और बस काम करफे बिल्कुल हाँ। सही बात है तो साहब ये इलाहाबाद की थोड़ी सी यादें जो पूरी ज़िंदगी का सफ़र आपके साथ इस 20-25 मिनट में शेयर किया है अगर कुछ और याद आएगा तो ज़रूर आपको बताऊंगा इसके साथ ही, ही आपसे विदा लेता हूं नमस्कार कर रहा हूं आभारी हूं कि आपने आज ज़रूरत से ज़्यादा समय मुझको दे दिया चलते हैं नमस्कार नमस्कार ऋतु बदले या जीवन बीते दिल के तराने पुराने सुहाने आएंगे दिन यही समान आनों में बन कर सपन सुहान